भारतीय दर्शन न्याय दर्शन संबंध का विचार संबंध दो प्रकार के हैं संयोग तथा समवाय दो भाव द्रव्यों के परस्पर मिलन को संयोग संबंध कहते हैं जैसे हाथ और कलम का पुस्तक और मेज का परस्पर एकत्रित होना संयोग संबंध कहा जाता है वैशेषिक दर्शन में पृथ्वी जल तेजस वायु आकाश काल तीघ आत्मा तथा मन ये नौ द्रव्य है इन्हीं द्रव्यों में परस्पर संबंध होने से संयोग हो सकता है यह संबंध अनित्य है जिन दो पदार्थों में से एक ऐसा हो कि जब तक वह विद्यमान रहे अर्थात नष्ट न हो जाए तब तक वह दूसरे के ही आश्रित होकर स्थित रहे वे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहे जाते हैं और इन अयुत सिद्धों में समवाय संबंध होता है जैसे घड़ा और उसका रूप रूप जब तक रहेगा तब तक वह घड़े का आश्रित होकर ही रहेगा अन्यथा नहीं घड़े के बिना उस घड़े का रूप साधारण अवस्था में नहीं रह सकता न्यायिक ने निम्नलिखित जोड़ों को आयुष सिद्ध कहा है पहला अव्यय और अव्ययी, दूसरा गुण और गुणी तीसरा क्रिया और क्रिया मान चौथा जाति और व्यक्ति तथा पाँचवा नित्य द्रव्य और विशेष इनके प्रत्येक जोड़े में परस्पर संवाद संबद्ध है पहला अवयव और अवयवी जितनी कार्य वस्तुएं हैं सभी में अनेक भाग होते हैं जो उस कार्य वस्तु के अवयव कहे जाते हैं जैसे कपड़े में अनेक सूत है वे सभी सूत उनसे उत्पन्न होने वाले कपड़े के अवयव कहे जाते हैं और इन अवयवों से जो वस्तु बने वह अवयवी कहा जाती जाता है जैसे कपड़ा सूतों से कपड़ा उत्पन्न होता है अर्थात कपड़ा उन सूतों में संवाय संबंध से रहता है अवयवी अवयवों के आश्रित होकर ही रहता है यहाँ इतना और जान लेना आवश्यक है कि अवयव कारण है और अवयवी उसका कार्य है न्याय वैशेषिक मत में कारण से कार्य भिन्न होता है उत्पन्न होने के पूर्व कार्य का उसके कारण में अभाव प्राक अभाव है अर्थात ये लोग असत को मानने वाले हैं जैसे पहले कहा जा चुका है उत्पत्ति के पूर्व कार्य का कारण में अभाव रहने पर भी उस कारण में उस कार्य की उत्पत्ति की योग्यता में ये लोग मानते हैं और इन दोनों में अर्थात कारण और कार्य में एक नित्य संबंध है जिसे समवाय संबंध कहते हैं इसलिए सूत कपड़े का समवायी कारण है दूसरा गुण और गुणी गुण जिसमें रहे उसे गुणी कहते हैं गुण बिना गुणी के आश्रित हुए नहीं रह सकता अतयव ये दोनों सिद्ध है गुण कार्य है और गुणी उस गुण का कारण है जैसे नील घड़ा घड़ा गुणी है उसमें संवाय संबंध से नील गुण उत्पन्न होता है ये दोनों गुण और गुणी सिद्ध है और इन दोनों में संवाय संबंध है यह ध्यान में रखना है कि न्याय वैशेषिक मत में द्रव्य जब उत्पन्न होता है तो उसमें प्रथम क्षण में कोई भी गुण नहीं रहता अर्थात प्रथम क्षण में निर्गुण ही द्रव्य उत्पन्न होता है दूसरे क्षण में उस द्रव्य में गुण उत्पन्न होता है यही कारण है कि वह द्रव्य उस गुण का कारण कहा जाता है कारण को कार्य के पूर्व क्षण में अवयव रहना चाहिए अथवा घड़ा कम से कम एक क्षण के लिए अवश्य निर्गुण रहता है दूसरे क्षण में उसमें नील गुण उत्पन्न होता है तीसरा क्रिया और क्रियावान जब तक क्रिया रहती है वह किसी क्रिया वाले अर्थात द्रव्य के ही आश्रित होकर रहती है अतः क्रिया और क्रियावान ये दोनों आयुष हैं जैसे पेड़ का पत्ता और उसका हिलना हिलना क्रिया है और पत्ता क्रियावान है हिलना रूप क्रिया पत्ता रूप क्रियावान के ही आश्रित होकर रह सकती है इसलिए दोनों आयुष हैं और इनमें समवाय संबद्ध है क्रियावान द्रव्य ही होता है और वही कारण भी है और क्रिया उसका कार्य है चौथा जाति और व्यक्ति इस प्रकार की अनेक वस्तुओं में जैसे पृथक पृथक रहने वाले अनेक घटों में यह घट है यह घट है इस तरह एक प्रकार की बुद्धि जिसके कारण से होती है उसे जाति या सामान्य कहते हैं जैसे अनेक मनुष्यों में प्रत्येक में पृथक पृथक यह मनुष्य है यह इस प्रकार जो एक तरह की बुद्धि होती है उसका कारण है कि प्रत्येक मनुष्य के भिन्न होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति में एक मनुष्यत्व धर्म है यही मनुष्यत्व जाति है जो प्रत्येक मनुष्य में वर्तमान रहती है यह जाति अपने अंतर्गत के सभी व्यक्तियों में अलग अलग रहती है व्यक्ति के बिना जाति रह नहीं सकती जाति नित्य है और व्यक्ति अनित्य है ये दोनों आयुष सिद्ध हैं और इन दोनों में समवाय संबंध है पांचवा विशेष और नित्य द्रव्य तार्किकों के मत में पृथ्वी जल तेजस और वायु इन चारों भूतों के परमाणु और मन ये नौ नित्य द्रव्य हैं। अनित्य द्रव्यों में आपस में भेद करने वाली अनेक वस्तुएं हैं परंतु एक जाती नित्य द्रव्यों में परस्पर भेद करने वाली कोई वस्तु नहीं है जैसे एक पृथ्वी परमाणु से दूसरे पृथ्वी परमाणु का भेद करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है परंतु एक जाति होने पर भी है तो वे दोनों परमाणु परस्पर भिन्न इस परिस्थिति में इस नित्य द्रव्यों में परस्पर भेद करने के लिए न्याय वैशेषिक मत में एक विशेष नाम का भेदक पदार्थ माना गया है यह विशेष पदार्थ प्रत्येक नृत्य द्रव्य में भिन्न भिन्न है इसकी संख्या अनंत है नित्य द्रव्य से अलग होकर यह विशेष नहीं रह सकता अतएव विशेष और नित्य द्रव्य आयुसिद्ध है और इनमें संवाय संबद्ध है जो किसी कार्य का कारण हो अर्थात जो कार्य के पहले नियत रूप से रहे तथा अन्यथा सिद्ध न हो तथा कार्य के साथ साथ उस कार्य के संवाय कारण में संवाय संबंध से रहे वह उस कार्य का असमवायी कारण है जैसे कपड़े का समवायी कारण सूत है और सूतों में परस्पर संयोग संबद्ध है संयोग गुण है जो संवाय संबंध से सूतों में है और सूतों के संयोग के बिना कपड़ा उत्पन्न हो नहीं सकता इसलिए संयोग कपड़े का कारण भी है और उन्हीं सूतों में संवाय संबंध से कपड़ा रूपी कार्य भी साथ साथ वर्तमान है इस प्रकार सूतों में रहने वाला संयोग उन सूतों से उत्पन्न कपड़ा रूपी कार्य का असमवायी कारण है